मृतपुराल करुल नमा भगवत्द शंकर रोक शंकर शंकरा भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने सूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में षष्ठ अधिकरण है आसीना अधिकरण उपासनाओं के विषय में चर्चा है उस क्रम में उपासना करते समय अथवा श्रवण मान निध्यास आदि करते समय कैसे उपविष्ट होना चाहिए इस विषय पर यहां चर्चा है वस्तु तो किसी भी प्रकार हो उसका चिंतन ही तो करना है चिंतन तो मन तो से होता है और मन और शरीर दोनों पृथक होते इस हेतु से ये सोचा जा सकता है कि मन से जो जो कार्य होते हैं उसके लिए शरीर कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं होता है इस दृष्टि से यहां पूर्व पक्ष दिया गया था तो सूत्र आया आसीनस्य से संभवात जो आसीन होगा बैठ करके करेगा वही उत्तम होगा क्योंकि खड़े होकर या चलते हुए शयन करते हुए करने पर जो एकाग्रता की आवश्यकता है वो एकाग्रता प्राप्त नहीं होती उसका कारण बताया भाष्यकार ने कि देहधारण के लिए मन विशेष चिंतन करने लगेगा सामान्य देहधारण के लिए जो चिंतन है उसमें हमारे जो अंदर मन है जिसको साइंस की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं वही ये देहधारण रूप कार्य को करता है फिर भी वो अकेला नहीं करता जब देह धारण की आवश्यकता होती है विशेष स्थिति में उस समय जो चेतन मन है उसको भी उसी के साथ काम करना ही होता है इसीलिए ये बाइटकर करने में कहा कि बाइटकर करने में भूयान दोष रहा भी बाइटने में भी शक्ति वेदित होती है मन जाता है वहां लेकिन अन्य के तुलना में अन्य स्थितियों की तुलना में बैठकर करने पर आसानी से हो सकता है अर्थात कम मन को चंचल करके आप उपा, उपा, उपासन होकर के कर्म कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं ये यहां कहा था अब इसके विषय में दो और तीन और सूत्र है इसके प्रमाण के लिए टीका नहीं हुई थी ठीक है देखिए थी। न्याय दर टीका पिछले प्रश्न में <coughs> कर्म तंत्र न आसनादि चिंता ऐसा भाषा में कहा ये जो आसनादि चिंता में जो आदि शब्द है उसके द्वारा आदिपदे न स्थिति शयने गृहिए तो स्थिति और शयन इन दो विषय में यहां चर्चा हुई है यदि अभी चलना भी इसमें जोड़ना चाहिए ना भी सम्यक दर्शन है वस्तुतंत्र विज्ञान से यह उपासनाओं में जैसा कर्म में कहा गया है उसी दृष्टि से उसका निश्चय होगा और अब सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान तो उस स्थिति में होता है जब शरीर आदि का कोई संबंध याद नहीं रहता उस स्थिति में होता है इसलिए उसको तो कोई अपेक्षा नहीं है आप शरीर को किसी भी प्रकार रखे या कैसा भी रहे मंत्री इंद्रिय कैसा भी रहे आंग खुली रहे या बंद रहे इसमें सम्यक ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए उसमें भी यहां विचार करने की आवश्यकता है लेकिन सम्यक ज्ञान के साधन रूप जितने भी हैं वो उपासनाएं हो अथवा श्रवण मनन निर्ध्यासन आदि हो उन सब के लिए आसीन होने की आवश्यकता है जहां जो उपासना के लिए कहा जाता है वो ध्यान के लिए भी समान है ऐसा भी नहीं समझना है कुछ लोग उपासना और ध्यान को अलग समझते हैं वो कहते हैं कि ये उपासना जो है धार्मिक कार्य है और ध्यान जो है धार्मिक कार्य नहीं है ऐसा समझते आजकल उसका भी ऐसा प्रचार भी देखिए कैसे कैसे दिमाग लोगों का घूमता है पता नहीं चलता वो कहते हैं ध्यान उपासना बोले कि तो रिलीजियस प्रैक्टिस है और रिलीजियस है और ध्यान मेडिटेशन बोले तो वो तो कोई रिलीजियस नहीं है सब इसलिए यहां ऐसा नहीं है यहां रिलीजियस ऐसा भेद नहीं किया है तो उपासना और ध्यान की है उसमें करने की विधा में थोड़ा अंदर है उसके विषय में अंदर है किंतु ध्यान उपासना एक ही है ऐसा आगे कहेंगे सूत्र आएगा ध्यानाच और इसी प्रकार हमारे यहाँ श्रवण मानन भी है श्रवण के बाद मानन निध्यासन के लिए जब आप बैठेंगे तब भी वही होता है इसलिए इन सब में एक समान मानना चाहिए कर्म को छोड़ देना चाहिए क्योंकि कर्म में तो विधान बताया ही है बहुत सारे विधान है अलग अलग आसनों का विधान है सब कुछ करना है वो जैसा वहां कहा वैसा करना यहां तो आ, सभी प्रकार की उपासनाएं और आ, उसी प्रकार ध्यान आ, और संध्या प्राणायाम इत्यादि जो भी होगा उसमें सबको लेकर के कहा गया ये समझना चाहिएगा सम्यक दर्शन शब्द ना यहां सम्यक दर्शन शब्द से क्या लेना चाहिए तो श्रवणादि अध्यास वास्त मना सहकृत वाक्यकृत साक्षात्कार निरीक्षित कहते हैं सम्यक दर्शन से साक्षात्कार को कहा साक्षात्कार की स्थिति तो साक्षात्कार की स्थिति में तो वहां आदि का कोई निर्देश को आवश्यक निर्देश नहीं है आवश्यक नहीं है इसीलिए तो साक्षात्कार की स्थिति में नहीं होता है लेकिन उसके पहले वो क्या करते हैं श्रवणादि के अभ्यास के द्वारा मन वासी हो गया और उस मन में शुद्धकृत जो मन है उस मन के सहकृत जो वाक्यार्थ है, वो वाक्यार्थ का ज्ञान हो गया वाक्यार्थ का ज्ञान होने से तत्त्वमस्यादि से वाक्यार्थ का ज्ञान हो गया उसके बाद में जो साक्षात्कार होता है उस साक्षात्कार को यहां सम्य दर्शन के द्वारा लिया गया अंगोपासनेभ्य सम्यक दर्शना च अतिरिक्ता उपासना विषयकृत अनेकथा अनुष्ठा दृष्टे संशयमा तो इसलिए यहां विषय किसको बनाया कि अंग उपासनों से और सम्यक दर्शन से अतिरिक्त जो अंग उपासना होंगे कर्म में जैसा कहा उसी उसी प्रकार होगा और सम्यक दर्शन से अतिरिक्त जितने भी उपासनाएं हैं उनको विषय करके यहां ये आसनादि का विचार किया गया है कहा शास्त्रीयेशु प्रस्तुत उपासनेशु अनुष्ठान विशेष पादादि संगति शास्त्रीय प्रस्तुत उपासनाओं में जिन उपासनाओं को अभी भाषाकार ने सूचित किया उन उपासनाओं को लेकर के हां चिंतन है उसका प्रयोजन तो सम्यक दर्शन है वो बाद में क्रम से होगा पूर्व पक्ष कर्मांग अनाश्रित उपासन देहिक नियमा सिद्धि पूर्व पक्ष के अनुसार कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं जो नहीं है कर्मांग अनंग उपासना जिनको बोलते हैं अंग नहीं है ये अनंग उपासनाओं में कोई देहिक नियम का कोई सिद्धि नहीं क्यों वो कहा नहीं है कैसा करना क्या करना नहीं बोला तो देख कैसा भी रहे वो कर सकता है क्यों मन अलग है शरीर अलग है इसका कोई संबंध नहीं मन से उपासना होगी शरीर कैसे भी रह सकता है शरीर को जैसा भी रखे जैसा कल कहा किसी भी प्रकार रखना चाहते हो वैसा रखो किसी भी प्रकार वस्त्र पहनो किसी भी प्रकार रहो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है आ, ऐसा ऐसा सोचते ये ये पूर्व पक्ष अब देख देख लो ये जो हम अभी सोच रहे हैं ये सब पूर्व पक्ष है यहां पूर्व पक्ष रह करके उत्तर दे रहे इसका मतलब आपको कोई ही नहीं होगा कि ये इसी पे होगा पूर्व पक्ष होना का मतलब हो तो पूर्व पक्ष है एक बात तो वैसे ही कहता है ठीक है तो सिद्धांत में क्या है सिद्धांत में ये स्पष्टीकरण है कि ध्यानस्य से मनोव्यापारे भी मनो, मनो अनवस्थान तेषु तनियम सिद्धि रीतिमत्तापूर्वक ये सिद्धांत में क्या है ध्यान तो मनोव्यापार होने पर भी देह अनवस्था नहीं यदि देह ठीक से नहीं बैठेगा स्थिर सुखम आसन नहीं होगा तो मनो अनवस्थाना मन अवस्थित नहीं होगा मन चंचल हो जाएगा स्थित नहीं होगा तो जो जिसका मन स्थित है वो उसके बैठना चलना देकर के आपको मालूम होता है इसका मन स्थिर है और जिसका मन स्थिर नहीं है वो केवल ध्यान को बैठते हुए नहीं हमेशा बैठते हुए तो उनका कुछ ना कुछ है? हलचल होता ही रहता है वो क्या है मन स्थिर नहीं है ऐसा होता है इसीलिए वो काम नहीं होगा तो नियम है यहां भी नियम है बैठे करना है ऐसा नियम है का। मनो, मनो देह ओर भिन्नवा मनोव्यापार प्रति देह व्यापार से अनुपकारिवाद आसीता वा यथा कथित अनुष्ठे प्रकता उपासनाथ पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय था कि देह और मन दोनों भिन्न है ये उपासना ये मनोव्यापार है और इसलिए देह व्यापार की कोई अपेक्षा वहां नहीं है तो देह व्यापार के उपकारित्व तो वहां काम नहीं करेगा तो इसीलिए देह को जैसा रखना चाहे बिठा के रखो खड़ा करके रखो या चलते हुए करो लेट के करो जैसा भी करो उपासना का फल मिलेगा ऐसा ही पूर्व करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के उत्तर में कहा था अनंकाश्रितदानम उपासनानम इत्यादि का आगे थे। उरुपा, है ना। ये ना। कोई भी हो सकता है कर्मकांडी होना जरूरी नहीं कोई भी हो सकता है। <laughs> इध उपासना उपा, उपासीन कर्मा इत्या उपासीन कर्म को लेकर के गाना चाहते हैं अब एक जो है तीन और उदाहरण देते हैं आपको और इसमें स्पष्टीकरण देने के लिए क्योंकि यहां अभी मैंने कहा ना ये उपासना को ध्यान को कोई अलग कर देते तो यहां ऐसा अलग नहीं कर रहे कि ये उपासना में ही ध्यान शब्द का प्रयोग हुआ भी धादु प्रत्यय अलग है उसका अर्थ तो ये का तो ध्याना अभी चयत्यर्थ एष यत सान प्रत्यय प्रवाहकरणम हाँ, ये समान प्रत्यय प्रवाहकरण को ही ध्यान कहा जाता है यह ध्यादी का अर्थ ये होता है ध्याय चिंता या धातु है उसमें लट लकर प्रथम पुरुष में ध्यायदी बनता है उसमें ल्युट चूत्र से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो ध्यानम बनता है और उसी में सन प्रत्यय करेंगे तो नीपर सर्द पूर्व सन प्रत्यय करेंगे तो निधिध्यासन बनता है यह सब एक ही अर्थ में वो निधिध्यासन बोलो ध्यायी बोलो ध्यान बोलो एक ही अर्थ में होता है इसमें होता क्या है समान प्रत्यय एकता होती तत्र तत्यय एकदानता ध्यानम यह तो ध्यान का सूत्र बनाया उन्होंने तो प्रत्यय की एकता वो प्रत्यय जो भी प्रत्यय आप चलाना चाहते हैं उसकी एकता रहेगी तो ध्यान हो जाता है वो निरंतर वो चलता रहता है एक के बाद एक प्रत्यय ही है लेकिन पहला धारावत अविच्छिन्न चलता रहता तो यही कहते हैं यही व्याख्या देते हैं समान प्रत्यय प्रवाहकरण ये ध्यादी क्या होता है समान प्रत्यय करण। इसका अर्थ है आपके मन में निरंतर एक ही प्रत्यय को चलाते रहना पड़ेगा वो चलता रहना पड़ेगा अब उसके लिए बीच बीच में पैर हिलाना पड़े हाथ हिलाना पड़े वो सिर खुदलना पड़े तो फिर प्रत्यय बदलेगा बीच में वो भी घुसाएगा आप सोचते हैं हम बैठे रहते हैं फिर इधर घुजलता इधर करता तो ध्यान नहीं जा रहा ऐसा नहीं होता है वो आपके एक अंग भी हिल जाए वो ध्यान बदलता क्यों वो वृत्ति बनेगी मन में वो वृत्ति बने मन जो है उधर सचेत हो जाएगा तो जैसा सचेत हो जाएगा विचार को लाएगा मतलब कोई भी कार्य को लेकर के कॉन्शियस होता है जब मन कॉन्शियस समझते हैं ना सचेत हो जाना सावधान हो जाना तब वो विचार वहां प्रकट हो जाता है अब उसको छोड़ नहीं सकते इसीलिए ध्यान अभ्यास करने के पहले सबसे पहले यह अभ्यास करना पड़ेगा कि अनावश्यक शरीर अवयोगों को ना हिलाए यह पहला अभ्यास है ध्यान में बैठने के पहले कि अनावश्यक शरीर अवयोगों को हिलाना नहीं आवश्यक तो, तो हिलाना है वो मन सोच करके हिलाएगा अनावश्यक नहीं हिलाना चाहिए यदि ऐसा हो तो आपको ध्यान जल्दी लगे तो सीधा बैठे और हाथ पैर को आराम से रखें कोई चिंतन नहीं तो अभी ध्यान अभ्यास नहीं है खाली हम पैर को हाथ को शरीर को सीधा रखने का अभ्यास कर रहे हैं और अचल रखने का अभ्यास कर वो 10 मिनट तक भी होता है तो ठीक है लेकिन ये अभ्यास पहले हो जाए तो फिर आप एक ध्यान के विचार को मन में प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसा मन का विचार आता है तो उसी में मन टिक जाता है शरीर स्थिर हो जाता है तो मन को और कोई काम नहीं रहता है फिर तो फिर वो इसी में काम करना शुरू करता है और उसके साथ ये भी है कि शरीर थका हुआ नहीं होना चाहिए मन थका हुआ नहीं होना चाहिए और बाकी यमादि नेम तो हो ही चाहिए बाहर विषयों का आसक्ति भी नहीं होना चाहिए तो आसक्त तो होगा तो उसी विषय में जाएगा जहां आ वहां जाएगा अब शरीर थका हुआ है आप बहुत थक करके आ गया काम करके थक करके आ गया सोचते हैं थोड़ी देर रात ध्यान बैठेंगे तो ऐसा नहीं होता तो शरीर को पहले विश्राम देना पड़ेगा और जैसे स्नान आदि करके शरीर को विश्राम दे दें अथवा शवासन में लेट करके शरीर को विश्राम दे दें या धीरे धीरे थोड़ा सा प्राणायाम अनोम विलोम आदि करके शरीर को विश्राम दे दें थोड़ा शक्ति प्रवाह हो जाए अच्छी तरह तो ऐसा करने के बाद में जब ठीक हो जाता है मन एकदम चुस्त हो जाता है करने के लिए तब ध्यान करना होता है तब ध्यान करने से ध्यान होगा नहीं तो इसके बीच में नींद भी आ सकती है शरीर गिर सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है लेकिन है तो यह समान प्रत्यय करण है अब अगला अधिकरण आएगा इसी का अनुकूल क्या क्या करना चाहिए कहते हैं ध्या प्रशिथिल अंग चेष्टेश प्रतिष्ठित दृष्टिशु षयापक्षित्त चित्तेषु उपचर्य दृश्य थे कितना सुंदर से भाषाकार ने वो ध्यान के वो क्रम बता रहे कि वो ध्यान करते समय क्या होगा जो किया है उन्हीं को मालूम होता है तो ऐसे ऐसे होने से ध्यान होता है आ, एक जो तो है ना ये ध्यायदि ध्याय ध्यायदि जो क्रिया है ना एक आम प्रयुक्त होता है प्रसिथिल अंग चेष्टेश योग सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे आ, इसी जगह पे हमारे परंपरा में भी योग सिद्धांत को रखा है ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि सभी मठों में आचार्य परंपरा के जितने भी प्रमुख मठ हैं सभी मठों में योग सिद्धांत को रखा है यानी योगाभ्यास रखा है इस प्रकार की शरीर की योग भी करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं उनके नित्य कर्मों में ये सब रहता है वो केवल वेदांत के विचार करते ऐसे बात नहीं अद्वैत की बात करते क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं इन सबको बताया आगे भी बतायासनादि को बताया सब बताया उसके बिना होगा नहीं स्थिति में तो ये चाहिए तो प्रसिद्धिल अंग चेष्टेशु अब जो है ध्यायधिक्रिया कहां होती है होते हैं। बाह्य दृष्टि से अंगचेषाएं बंद हो गई प्रसिद्धिल हो गया अभी अभिजय ने कहा ना अब ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो अंग नहीं हिलाएगा तो अंग चेष्टाएं प्रसिद्धिल हो गई मान बंद हो गया अभी अंग चेष्टाएं नहीं हो रही है एक तो यह लक्षण है फिर प्रतिष्ठित दृष्टिशु और दृष्टि भी प्रतिष्ठित होनी चाहिए स्थिर होनी चाहिए मध्य तो ये है ना हां भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पश वो क्या भ्रोर् मध्य प्राणमावेश सम्यक हां सवम परम पुरुष मुपैति दिव्य तो वो एकाग्रता के लिए वहां भ्रोर मध्य ध्यान करने के लिए कहा अध्याय तो ये दोनों दृष्टि को एक साथ करने के लिए और नासिकाग्र में कहा नासिकाग्र में भी वहां कहा तो नासिकाग्र में भी ध्यान कर सकते हैं यह दृष्टि को स्थिर करने की बात है दृष्टि स्थिर होना चाहिए दृष्टि स्थिर होने से मन स्थिर होता है और दृष्टि यदि आपकी स्थिर है मन भी स्थिर है तो मन में अवश्य ही शक्ति पैदा होती है एकाग्रता शक्ति पैदा होती है अब कभी आपको नींद आती है तो आप एक जगह पे मन को ऐसा स्थिर करके थोड़ी देर के लिए यदि पांच मिनट आप ऐसे मन को क्या दृष्टि को बात करके रखेंगे तो वो नींद चले जाती क्योंकि उसको करने के लिए मन को सचेत होना पड़ता है तो वो निद्रा के विरुद्ध काम करना शुरू करता है उसके बिना नहीं होगा इसलिए दृष्टि भी बहुत महत्व रखता है तो दृष्टि को स्थिर करके आप कभी भी मन को एकाग्र कर सकते ये एक प्रक्रिया है जैसे योग में त्राटक प्रक्रिया है अनेक प्रकार के त्राटक है और ये थेरंडा संता इत्यादि में अनेक प्रकार के धारणा प्रक्रिया बताई ऐसे अनेक ग्रंथों में धारणाओं के अनेक प्रकार की धारणाएं हैं त्राटक है जैसे सूर्य त्राटक चंद्र त्राटक कई भी त्राटक कर सकते दीपक में त्राटक कर सकते और कोई पुष्प आदि में भी त्राटक कर सकते हैं त्राटक कहीं भी कर सकता है ये नासिकाग्र में जो करना ये भी त्राटक ही है और भ्रू में करना ये भी त्राटक ही होता है तो ये सभी प्रकार के त्राटक हो सकते हैं त्राटक करने पर क्या है ये जो अभी भाष्यकार बता रहे हैं प्रतिष्ठित दृष्टि हो जाए। दृष्टि एकाग्र होकर के स्थिर हो जाए भ्रू में प्रतिष्ठित हो जाए तो ऐसा प्रतिष्ठित होने पर एक विषयाक्षिप्त चित्तेषु एक विषय में आक्षिप्त हो जाएगा चित्त जब दृष्टि प्रतिष्ठित होती है तो उस दृष्टि के माध्यम से मन को एक विषय में स्थिर रहना ही होगा पूरा क्रम बता रहे हैं। इसलिए मैं पहले भी कई बार कहा कि ये इसी को देकर के हम बोलते थे कैसा ध्यान अभ्यास करना है लोग पूछते हैं तो सबसे पहले ये कहा प्रसिद्धिला अंग इशु सबसे पहले अब कुछ नहीं करना शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करो अनावश्यक चेष्टाओं को बंद करो जहां चेष्टा चाहिए वही करना नहीं तो शरीर को हिलाना डुलाना नहीं जब शरीर कुजलता है तभी कुजलना है ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कुजलते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब अनावश्यक ना होना चाहिए आवश्यक हो तो करना पड़ेगा का कहीं दर्द हो रहा है तो अब आप पकड़ेंगे स्वाभाविक है तो ऐसा हो तो ठीक है लेकिन अवचेत मन में यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां आपके ध्यान के बिना कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए इसका मतलब मन कहीं और लगाना चाहता है लेकिन अवचेत मन और कोई काम करा देता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो अवचेत मन और सचेत मन में एक प्रकार के संबंध होना चाहिए ये संबंध दृढ़ जितना होगा उतने आपके ध्यान स्थिर होगा और वो निरंतर चलता रहेगा जब आप चाहे तब चला सकता है यहाँ क्या होता है सचेत मन और अवचेत मन में वेद हो जाने पर आप सचेत मन से ध्यान करना चाहते हैं तो अवचेत मन तैयार नहीं है क्योंकि उनको संदेश नहीं दिया गया उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया विश्वास में नहीं लिया गया तब क्या करता है अवचेत मन कुछ और करना के लिए सोचता है तो उसको कम्युनिकेट करके कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लाना समझते हैं ना मतलब उनको संदेश देकर के एप्लीकेशन देकर के बोलना पड़ेगा कि हमें ये समय में ध्यान करना है कि आप हमारे साथ रहना चाहिए ऐसा बोलेगे तो फिर वो रहता है तो नहीं तो अवचेत मन और कुछ करेगा सचेत मन ये करना चाहता है क्योंकि ध्यान तो आप सचेत मन के द्वारा करना चाहते हैं अवचेत मन और कुछ करता है इसलिए दोनों का संबंध ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय सबसे बाह्य दृष्टि से सबसे बढ़िया उपाय है ये शरीर को स्थिरता प्रैक्टिस करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है वो अलग अगले विषय में हम उसी के बारे में कहेंगे साथ समय और काल और दिख लेकर के भी बात करेंगे तो अब ये दोनों कम्युनिकेशन इनका अच्छा हो गया अवचेतन और सचेतन साथ काम करने के लिए तैयार हो गया तो पक्का है कि आप जिस समय जिस विषय पर चिंतन करना चाहते हैं जो कार्य करना चाहते हैं मन पूरा स्वस्थ होकर के उसके लिए तैयार हो जाता इसलिए ध्यान भी कोई नहीं कर सकता ऐसा कोई भी बैठ के ध्यान करे ऐसा नहीं होता ध्यान की प्रक्रिया सीखनी पड़ती है प्राणायाम की प्रक्रिया सीखनी पड़ती है आसन आदि तो देख करके करते हैं लोग लेकिन उससे नहीं होता उस समय मन को एकाग्र कैसे करना ये भी सीखना पड़ता ऐसा होने पर क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ भी हलचल होता है तो आप उसको जानने वाले होते हैं और आपको कोई रोग आ रहा है कोई तकलीफ है कहीं अंदर कहीं बाहर कहीं कुछ भी है तो वो भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आपके ध्यान में आने लगता है मतलब वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाएगा मन ये यदि अवचेत मन और सचेत मन में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में यदि थी कम्युनिकेशन ठीक है तो और वास्तविकता क्या है कि जो कुछ कार्य हम निरंतर करना चाहते हैं यानी लगातार करना चाहते हैं प्रतिदिन करना चाहते हैं उसके लिए आपको अवचेत मन की सहायता चाहिए यानी अवचेत मन के आदेश पर ही वो कार्य होगा सचेत मन के कार्य की नहीं होगा तो अवचेत मन यदि कोई कार्य को स्वीकार कर लेता है तो वो निरंतर करने को तैयार हो जाता है और आपको नहीं करने पर भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसा हो जाता वो तो कौन करता है सचेत मन नहीं करता है अवचेत मन करता है वो आप कर दिया तो उसका क्या है उसके वो उसने उसका जो है लिस्ट में डाल दिया इसको ये काम करना ही है अब वो करते करते 21 दिन तक आप करेंगे अथवा 90 दिन तक करेंगे तो 90 दिन करने पर वो पक्का हो जाता है फिर तो वो ना करने पर आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा होता है 21 दिन करने पर आप अभ्यास करने में सक्षम हो जाएगा आ, मतलब आपके हैबिट बन जाएंगे और 90 दिन करने पर वो आपका स्वभाव बन जाएगा इसका मतलब वो छोड़ेंगे तो आपको फिर परेशानी हो जाएगी ऐसे होता है ऐसा ये सब अवचेत मन का खेल है क्या बच्चे तो मन से ही नहीं वो आ, वो कहा से आता नहीं ये तो अभी सचेतन मन से हो। जो कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं उसको हम अवचेतन मन में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में लेते हैं बाकी तो वो तो संस्कार आदि है वो तो संस्कार आदि जो ये करेंगे तो संस्कार आदि बनेगा उससे तो वो तो होता ही है वो अलग बात है वो तो बहुत सारे संस्कार है अब उसी में से आपको ये एक निकाल रहे हैं तो ध्यान में ये जो अभी जो क्रम बता रहे हैं ना तो ये हो जाएगा प्रसिद्धि कारण तो ठीक हो गया उसके बाद हो जाएगा प्रति, प्रतिष्ठित दृष्टि उसके बाद दृष्टि को प्रतिष्ठित करना तो अभी बताइए ये, ये अभ्यास जो नहीं किया हुआ कोई ऐसा बता सकता है क्या नहीं बता सकता इससे स्पष्ट है कि भाषाकार और परंपरा में इसका अभ्यास बहुत होता था और जो केवल आजकल वेदांत को केवल बोलने की के जो बात समझते हैं उनको ये सब देखना चाहिए ऐसा करने के लिए भी कहा कई लोग वेदांती लोग योग को गलत बताते हैं, योग के खिलाफ बोलते हैं। यह सब आवश्यक नहीं है अब जहां उसकी कोई गलती है तो वेदांत में भी कोई गलती है वेदांत प्रचार करने वाले सब थोड़ी सही कर रहे हैं वो सारे गलत बोल रहे हैं तो उनका तो कहीं भी गलत होगा तो उसका उत्तर तो आपको देना चाहिए लेकिन वो उसके कोई संबंध है ही नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों अब इतना स्पष्ट रूप से भाष्यकार जब बता रहे हैं तो बिना स्वीकार करके नहीं बता रहे अभी आगे बताएंगे योग शास्त्र में आसनों के बारे में आप जानना चाहते हैं योगशास्त्र में देखिए ये बताएंगे तो अब इसलिए क्रम बताया पहले शिथिल कर दिया और उसका शिथिल मतलब अंग जो है अभी हिल ले रहा फिर फिर जो है दूसरे नंबर में प्रतिष्ठितेशु दृष्टि को प्रतिष्ठित कर देना इसके साथ में प्राणायाम भी हो सकता है हल्के प्राणायाम जो भी बहुत बड़ा जो प्राणायाम क्या जो प्रयत्न ज्यादा करके जो प्राणायाम है ये ध्यान के उपयोगी नहीं है जैसे कपालभा आदि जो है ना ये कपालभा वास्तव में प्राणायाम नहीं है एक शुद्धिकरण प्रक्रिया इसको लोग आजकल कर प्राणायाम करके प्रचार कर रहे हैं प्राणायाम नहीं होता है एक शोधन प्रक्रिया है हाँ षटकर्म के अंदर आता है कपालभा कर्म है धौती ने धौती आदि जो होता है उसमें से एक कर्म कबालबादी अब वो कबालबादी को सब लोग प्राणायाम समझ रहे हैं वो प्राणायाम नहीं होता प्राणायाम क्या है प्राण का सूक्ष्म स्तर से विस्तार होता है और हृदयों की दृष्टि से कुंभक प्रधान होता है और हमारे पतंजलि योग दृष्टि से सूक्ष्म होता है सूक्ष्म होकर के जो स्थिर होता है ऐसे प्राणायाम होकर होते तो अब वो प्राणायाम करेंगे तो मन एकाग्र होकर स्थिर होगा कबालाबादी करने पर आपके जो है शरीर में कुछ रक्त प्रवाह ज्यादा होगा और हार्ट जो है हृदय आदि थोड़ा अच्छा हो जाएगा हाँ शरीर का शोधन होगा और कफ आदि का शोधन होगा कबालाबादी उसका नाम ही हुई है तो कब शुद्ध होता है इत्यादि हड़े प्रतिभा में कहा गया उसका प्रयोग वो और पेट के लिए अच्छा है मतलब जो आसरिटी वसरिटी होते हैं लोगों को वो सब ठीक हो जाएगा पर तो पेट को हिलाना होता है ना वो ऊपर से हिलाते हैं तो ऐसा हो जाता है तो उसी के बदले में दूसरा भी कर सकता है पेट हिलाने के लिए तो ये आजकल कमालबादी से भी सबका पेट नहीं हिलता वो सामान्य जिसका पेट है उसका पेट तो हिल जाएगा लेकिन जिसका इतना बड़ा मोटा पेट है वो तो हिलता नहीं है वो कैसे हिलेगा उसके लिए कुछ और प्रक्रिया करनी पड़ेगी जैसा भी है लेकिन मेरा कहना है कि वो ध्यान के उपयोगी प्राणायाम नहीं नहीं नहीं वस्त्रिका भी ऐसा ही है ध्यान के उपयोगी प्राणायाम में नहीं होता हाँ मन को शांत करने के लिए जो प्राणायाम होता है उसमें बाह्य क्रिया कम होना चाहिए बाह्य क्रिया कम हो करके जो प्राणायाम होगा मन को शांत करेगा जो मन को उत्तेजित करता अब भस्त्रिका करेंगे तो क्या होता है ब्रेन और मन इत, मन भी होता है उत्तेजित होता है उत्तेजित होने के बाद में बाद में आपको एकाग्रत करने के लिए वो दिमाग में ऑक्सीजन चढ़ा हुआ होता है मतलब एनर्जी प्राप्त होती है तो आप जो है एक घंटा आधा घंटे तक आप ध्यान कर सकते हैं वो अनंतर में होता है लेकिन जो ध्यान के साथ में जैसे आप दृष्टि एकाग्र करके दृष्टि एकाग्र करके आप ध्यान के लिए जब जाएंगे तो ध्यान को उपयोगी प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम होता है ना ना ना ना, ना, ना। ध्यान के साथ साथ जो कर सकते हैं उसको मैं ध्यान के उपयोगी प्राणायाम बोल रहा हूं और ध्यान करने के पहले जो करना है या बाद में करना है वो उसी के सहायक तो है ये साक्षात सहायक नहीं है अब भस्त्रिका करते रहेंगे तो आप मानिएगा कैसे करेंगे तो नहीं होता है वो वो हिलता है वो पहले कर सकते हैं और बाद में उसको बाद में ले सकते हैं तो हठयोग के जितने अष्टकुंभक है ना ये में सब में थोड़ा थोड़ा ऐसा है अनुलोम विलोम ठीक है ये अनलोम विलोम जो प्राणायाम हम संध्या आदि में करते हैं जो दीर्घ सूक्ष्म प्राणायाम होता है मात्रा गिन करके या आठ मात्रा से शुरू करते या सोलह से गुरु करते बत्तीस से शुरू करते जैसा भी हो वो जो मात्राओं से शुरू करके जो प्राणायाम आप करते हैं अनलोम विलोम के लेकर के वो ध्यान में उपयोगी होता है ज्यादा उपयोगी होता है अब उसके पहले आप चाहे तो दूसरा कर सकता है वो तो अन्य क्रिया के अंतर्गत है ये ये है इसमें विशेष क्योंकि अभी दृष्टि को एक पात करके एक स्थान में स्थिर करना है तो उसके लिए उसी के अनुसार ध्यान होना चाहिए उसी के अनुसार प्राणायाम होना चाहिए तो। उसमें नहीं होता उसमें क्या है उसमें जो आप क्रिया करते हैं वो दीर्घ सूक्ष्म क्रिया होती है इसका मतलब आप धीरे से लेते हैं गिनते लेते हैं और धीरे से उसको छोड़ते हैं इसमें मात्रा लेकर के छोड़ना लगना होता है ये फेफड़ा चलाना जैसा नहीं होता है ना इसलिए अंदर हो दोनों दोनों में अंतर है वो आप करके देखिए आपको पता चलेगा स्वयं पता चलेगा वो ऐसे करने में ऐसे करने में क्या अंदर है आप स्वयं करके देखिए वो ऐसे होता है प्रतिष्ठित दृष्टिशु एक विषय आक्षिप्त जिततेशु तब प्रतिष्ठित दृष्टि हो गया और उसके बाद क्या करना है एक विषय को आक्षिप्त करना एक विषय को वहां रखना वो क्या है जो भी आपका इष्ट विषय है इष्ट देवता हो सकते हैं गुरु हो सकते हैं कोई वाक्य हो सकता है कोई अर्थ हो सकता है कुछ भी हो सकता है एक विषय होना चाहिए इस एक विषय आप हो ऐसे जो क्रिया की जाती है उसी को उपचार उपचार से उसको ध्या ऐसा बोला जाता है ध्याधि क्रिया का अर्थ बता दिया अब कहते हैं इसका लौकिक उदाहरण क्या आता है जैसे लोग बोलते हैं ध्याधि बको ये बगुला ध्यान करता है ये लोग में प्रसिद्ध है बगुला जानता है बगुला एक पक्षी है हां हा लंबा समेत पक्षी होता हमसे के है हमसे समान रहता है हमस नहीं वो बगुला पक्षी है उसका लंबा लंबा पैर होता है छोटा छोटा लंबा पैर होता है वो ज्यादा खेतों में खिचड़ में पानी में तालाब में ऐसा दिखता है हां वह ध्यान लगा करके खड़ा रहता है इसलिए ध्या यदि बकाहा बोला बगुला का ध्यान बोलते हैं ना वो क्या है उसका ध्यान करने का उद्देश्य कुछ और होता है जैसा चोर लोग ध्यान करते हैं चोर लोग भी ध्यान करते हैं किसके लिए वो चोरी करने के लिए मन में एकाग्रता लाने के लिए वो ध्यान करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी जाके चोरी करके भागना है तो वो थोड़ा ध्यान करके तैयार होकर के जाते हैं जैसे शेर भी ध्यान करता है शेर किसके लिए ध्यान करता है वो अपने भोजन पकड़ने के लिए वो शिकार करने के लिए ध्यान करता है तो शिकारी भी ध्यान करता है जो शिकार करने जाता है जंगल में वो भी ध्यान करता है तो ध्यान तो सभी करते हैं लेकिन वो अलग अलग होता है हमने देखा शेर को ध्यान करते हुए एक बार हम गए थे वहां गुजरात में गिर गिर वन में तो वहां जो है ऐसा देखने को मिला तो ऐसे हम लोग शेर को देखने गए थे तब ऐसा ही मौका था वो तो शिकार करते हुए देखने को मिला और क्या वाएंगे होता बिल्कुल ऐसा स्थिर मतलब हम गाड़ी में जा रहे तो वो हिला नहीं वो पूरा ध्यान करते हुए ऐसा लेट करके रहता स्थिर होकर के पूंज ऐसे खड़ा करके रहता फिर ऐसे उसमें फिर छलाल मारेगा छलाल मारेगा तो फिर पकड़ेगा ऐसा हाँ सभी करता है जो जो पकड़ने का है वो करता है शिकारी भी करता है सभी करता है तो ये सब ध्यान तो है सभी का लेकिन ये सब जो है ना ध्यान बोगुला है उद्देश्य को लेकर के होता है बहुत शांत दिखता है ना बहुत ध्यान बगला को देखो पायर ऐसा, ऐसा खड़ा होकर के ऐसा खड़ा कर धीरे से नीचे रखेगा क्योंकि उसको मछली को पकड़ना है मत, थोड़ा हिलेंगे तो मछली चले जाएगी। तो इसलिए भगवान ने भी बनाया भी ऐसे भगवान तो सारे सोच समझ के बनाए अब वो उसको पकड़ने के लिए गया उसका पैर छोटा छोटा पाइप दिया पतला बदला और लंबा खड़ा रहता तो वो धीरे से पैर लगेंगे तो पानी नहीं हिलेगा आपको मानू नहीं पड़ेगा उसके उसी प्रकार बनाया और वो चौंक देखो जैसा कोई सुई की तरह बनाया बहुत लंबा बना दिया तो ये सब प्लान करके बनाया तो तभी जाकर के वो पकड़ सकता है और बाकी तो बिल्ली जाकर के ऐसे थोड़ी पकड़ सकती नहीं हो सकता आ, वो पानी में चलेगा और इतना पड़ेगा फिर वो हिलेगा नहीं ऐसे जाकर के धीरे से पकड़ेगा फिर वो उड़ करके जाता है तो ये बगुला का ध्यान बोला जाता है तो ये सब उसमें गुण होता है उसका शरीर आवा नहीं हिलेगा पहले तो और दृष्टि भी एकाग्र होती है वो जो मछली को देखना तो है तब तो पकड़ेंगे तो एकाग्र होती है और विषय में वो मछली में पूरा ध्यान उसका रहता है ऐसा करके रामायण में भी एक कथा है वो राम जी लक्ष्मण जी को दिखा करके बताते हैं कि वो देखो कितना दड़ा ध्यान कर रहा है बगला के बारे में रामायण में है और ध्यादी प्रोषित बंधु रीति एक विरहित पत्नी है अपने प्रियतम के बारे में निरंतर सोचती रहती विरह भाव से तो कावियों में विरह भावना की वर्णन बहुत वर्णन करते हैं तो वो वर्णनों में जैसे मेघदूत में है आदि आदि बहुत सारे इसमें इस ईश्वर का विरह जो वर्णन है तो विरह जो जहां भी विरह होता है तो विरह के समय में उनका वो भाव विरह भाव से निरंतर ध्यान करते रहते हैं तब भी ऐसा होता है आसीनश्च अनायासो भवती फिर कहते हैं भाष्यकर बैठ के करने पर अनायास ये सब होता है कौन सा ये जो कुछ कहा हुआ ध्यान के लिए जो कुछ कहा हुआ एक तो समान प्रत्यय प्रवाह करना उसके लिए पहले अंगों को सिद्धिल करना है और फिर दृष्टि को एकाग्र करना है और तदनंतर विषयाक्षिप्त चित्त में विषय को स्थिर करना ये सब काम बैठ करके ही अनायास हो सकता है बाकी आसन में बैठ नहीं हो सकता मन लेट करके इत्यादि में नहीं हो सकता तस्मादपि आसीन कर्म उपासनम इसीलिए भी आसीन होकर के ही उपासना करने की आवश्यकता है ऐसा ही माना जाता है इस प्रकार यहां उपासना शब्द और ध्यान को एक कर दिया ये सूत्र का प्रयोजन है क्यों ध्यान से शुरू किया और उपासना से समाप्त किया तो उपासना और ध्यान यहां एक ही है अलग अलग नहीं है अब इसी का जो श्रुति में उदाहरण देते अचल तम जापेक्ष अचलत्व की अपेक्षा से भी ध्यान शब्द का प्रयोग होता है जो अत्यंत अचल रहे इस भाव को प्रकट करने के लिए ध्यय क्रिया का प्रयोग शास्त्र में देखा गया जैसे अभी ध्यायति व पृथ्वी हां ध्यायती व पृथ्वी ध्याय दी व पर्वता यह ऐसा वाक्य आया है छांदों के उपनिषद तो पृथ्वी पृथ्वी ध्यान करती हुई दिखती है इसका मतलब पृथ्वी पृथ्वी स्थिर है ऐसा दिखता है स्थिर जैसा दिखता है ध्यान दीव पर्वता ये पर्वत जो है ध्यान करता हुआ दिखता है स्थिर है वो हिल नहीं रहा तो ये स्थिरता की दृष्टि से ध्यान के शब्द का प्रयोग श्रुदी में भी आया ऐसे ही तो अर्थ में है तो पृथ्वी आदि अचलत्वेवा अपेक्षा पृथ्वी आदि की अचलत्व जो दृश्यमान अचलत्व भी अचल नहीं है पृथ्वी वो तो घूम रही है अपने आप फिर भी अचलत्व को मान करके ऐसा कहा जाता है ध्यान पृथ्वी ध्याय दीव पर्वता तो ध्याय वादो भवती ऐसे में ध्यायधि शब्द का प्रयोग ध्याधि रूप से कहा जाता है ऐसा तत्विंगम उपासन आसीन कर्मत्व ये भी एक लिंग प्रमाण मिलता है उपासना बाइट करके ही करनी चाहिए इसके लिए यह भी एक प्रमाण है स्मरंती और श्रुति भी प्रमाण दे दिया और अभी स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। स्मृति में तो है ही स्मरंती अभी च विशिष्ट शिष्टा आसनम तो शिष्ट लोग उपासना के अंक रूप से आसन को कहा गया बैठ करके करने के लिए कहा गया कहा सुचौदेश प्रतिष्ठा प्या स्थिर आत्मन गीता में कि एक शुद्ध स्थान में अपने स्थिर आसन को प्रतिष्ठापित करके वहां बैठना चाहिए ऐसा करके जो प्रकरण आया है ष्ठाध्याय में वो उसी में तो पूरा ध्यान करने का ये क्रम आया वही एकाग्रता के संबंध में और दृष्टिपात रखने के संबंध में इत्यादि सब कहा है तो यह स्थिर आसन करने के लिए कहा आसन भी हिलना नहीं चाहिए अतएव पद्मगादी नाम आसन विशेषाणाम उपदेशों योगशास्त्र अब शास्त्र योग को कोट करके बोल रहा है। इसीलिए ही आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो पद्मगादि आसन आना पदमासना जिसमें बैठने से आप स्थिर हो सकते हैं स्थिर सुख रूप से बैठ सकते हैं उनमें से पदमासन सिद्धासन वज्रासन और अर्ध पदमासन जो जो हो गया ऐसे सब आसन उसमें हो सकता है तो ये सारे आसनों को वहां देखना चाहिए आसन विशेषाणाम आसन विशेषांग का उपदेश योग शास्त्र में आया है उन आसनों का भरीभा अभ्यास करें और उसके बाद उनमें से कोई आसन जो आपके शरीर के अनुकूल हो अधिक समय बैठने में सहायक हो उनका प्रयोग किया जा सकता है और हमारा उद्देश्य क्या है ये हो जाना ध्यान हो जाना और शरीर स्थिर रहना प्रतिष्ठित रहना ऐसा है कोई आसन का अच्छा नाम है अच्छा प्रचार है आपके गुरुजी वो आसन करते थे इसलिए वो आपको करने की आवश्यकता नहीं आपको बैठने में कौन से आसन अच्छा होता है उसी को देना चाहिए आप आदमासन में बैठो सुखासन में बैठो सिद्धासन में बैठो इसमें कोई अलग अलग कुछ नहीं होने वाला है वो ध्यान होना चाहिए बस उस पर स्थिर रहना चाहिए अधिक समय बैठे तो भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहे तब तो उस आसन को आप कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग शरीर के आकार के लिए अलग अलग आसन उचित होता है ना वो शरीर के अपने शरीर पैर आदि की जो है घटना को लेकर के भी होता है अब जिसका बड़ा मोटा पैर है उसको सिद्धासन करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है वो सिद्धासन में नहीं बैठ सकते उसको तो सुधासन आदि करना पड़ेगा अथवा अर्धवत्मासन करना पड़ेगा जैसा शरीर का आकार लेकर के वैसा निश्चय करके करना चाहिए ये कोई भी आसन उपयुक्त हो सकता है इस प्रकार से ष्ठम आसीनाधिकरणम ष्ठ आसीनाधिकरण यहां समाप्त होता है अब इसी प्रसंग में एक और विचार करना शेष है कि आसन तो हो गया ठीक है अब वृत्ति आवृत्ति के आवृत्ति भी करना ये भी हो गया किंतु अभी ये देश काल को लेकर के भी कहा जाता है कर्मकांड कि कोई देश विशेष में यानी स्थान विशेष में बैठ करके कर्म करना चाहिए कर्म संबंधी कर्मांगा बुद्ध उपासनाओं को करना चाहिए ऐसा कहा ऐसे देश का संबंध में विधान आता है तो प्राचीन प्रवणे वैश्वेवे नजेत ऐसा वाक्य आता है कि जो पूर्व दिशा के ओर प्रवीण प्रवीण मैने निम्न देश हो पूर्व दिशा के ओर नीचे हो ऐसे देश में वैश्व देव यज्ञ करना चाहिए ऐसा कहा तो जो जैसा अभी यहां ये जो भूमि है तो पूर्व दिशा के ओर निम्न है तो इस भूमि को अच्छा माना जाता है वास्तु के दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है तो पूर्व दिशा के ओर जो निम्न देश है वहीं करना चाहिए यज्ञ ऐसा कहा और समय यजेता अन्यत्र कहा समतल में करना चाहिए और नदी के किनारे करना चाहिए और वहाँ अमुक अमुक वृक्ष नहीं होना चाहिए और अमुक अमुक वृक्ष पास में होना चाहिए आदि आदि बहुत सारे नियम बताया और जहाँ मंडप बनाएंगे वहाँ पहले मंडप बनाने के लिए स्थान शुद्ध करके वहाँ फिर खेती करके फिर वहाँ गाय से उस खेती को गाय खाएगी और उसके बाद फिर उसका गोबर पड़ेगा फिर उसको सफाई करेगी ऐसा भी कहा है भूछ, भूछ, भूसिद्धि जिसको बोलते हैं पवित्रीकरण उसके लिए भी कहा ऐसे कर्मकांड में इन सबका विधान है और काल को देख करके भी विशेष काल पूर्णिमा है दर्शक पूर्णमास में पूर्णिमा और अमावास्य को बोला और प्रदोष के समय में बोला चादुर्मासी का अलग समय है और जो अलग अलग दिनों में तिथियों में भी अलग अलग अष्टमी को करने का कोई कर्म है तो प्रतिपदा को आरंभ करने का कोई कर्म है तो और प्रदोष का जो है विशेष नियम होता है और जो आग्रहणी कार्य होते हैं वो आग्रहण के समय में जो कार्य होता है वो भी होता है वो ऐसे आहिनिक कार्यों को अन्य अन्य करने के लिए समय का बड़ा जो है नियम है कर्मकांड अब उसको लेकर के निश्चय करना है कि हमें इन सबको पालन करना चाहिए कि नहीं करना कि जो अंग अवबद्ध उपासना नहीं है ध्यान देना कर्म अंग अवबद्ध उपासना तो कर्म के अनुसार चलेगा उसका तो कोई विशेष विचार नहीं किंतु जो अनंगा उपासनाएं है जो कर्म अंग अवबद्ध नहीं है ऐसी उपासनाएं इसी प्रकार हमारे श्रवण आदि भी उसमें आ जाएंगे इन सबका कोई काल देश का देखना आवश्यक है कि नहीं है ये विषय आगे निश्चय करना चाहते हैं शारीरिक न्याय संग्रह अनंक उपासना भी दिग्देश काल नियदानी चोदनालक्षणाद यागाधिवत एक अनुमान करते हैं ये जो अनंग उपासनाएं हैं जो अंगो उपासनाएं नहीं है उनको भी दिग्देश काल के नियम से ही करनी चाहिए क्यों चोदनालक्षण तो यह भी तो वेद में भी है। वेद में जितने कर्मों का विधान है अंग उपासनाओं का विधान है सबके लिए देशकाल का विधान किया तो यहां भी, भी यह भी तो उसी में विधान है तो स्वाभाविक रूप से इनको भी देशकाल की आवश्यकता होगी जैसे याद आदि के समान यह उदाहरण दिया तत्र उपास्य वस्तुनि चित्त एकाग्रम अंतरंगम अब वहां यहां देखिए यहां हमारा उद्देश्य क्या है उपासना करने का उद्देश्य चित्त एकाग्रता करना न्याय संग्रह में कह रहे तत्र उपास्य वस्तुनी उपास्य वस्तु में चित्त एकाग्रम अंतरंगम चित्त की एकाग्रता होना क्या है ये अंतरंग है अंतरंग मतलब ये अंदर चलता है बाहर का कोई संबंध नहीं है ये अंतरंग साधन है चित्त एकाग्रम अंतरंग और वो चित्त एकाग्रम कैसा होता है अभी यहां सुंदर ढंग से बता रहे हैं सारी न्यायकार ये भी देखे कैसे ध्यान के और उपासना के कितने बड़े विद्वान है उन, कितने उन किया, ये अभी इनके पंक्तियों से मालूम पड़े अब वो बताने जा रही है चित्त एकाग्रता सिद्ध होती कैसे देखो हमारे पास सत्व रजस्तंभ सब गुणे कहते तच्च ये जो चित्ते एका चित्त एकाग्र जो अंतरंग साधन है ना ये बहुत मुख्य साधन है क्योंकि चित्त एकाग्रता के बिना कुछ भी नहीं होता ये उपनिषद में छांदों के उपनिषद में ये प्रकरण आया तो चित्त एकाग्रता जहां यह ध्याय ध्याय दीव पृथ्वी ध्यान दीव पर्वता इत्यादि वाक्य आया वहां ध्यान की बहुत महिमा गाई। कि बिना ध्यान से कुछ नहीं होता है कहते हैं लोग में भी कोई अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है कोई धन संपादन करना चाहता है उसको भी ध्यान करने की आवश्यकता है ध्यान के बिना उसको कुछ नहीं सिद्ध होगा यह सब कहा वहां चांदो के पृष्ठ तो न्याय संग्रहकार कहते हैं तत्व ये जो चित्ते है है ना ये तो रजस तम परीक्षय चित्त एकाग्रता लाने के लिए आपको रजस और तमस को क्षय करना पड़ेगा इसके बिना नहीं होता चित्त एकाग्रता जो चित्त एकाग्रता हमें चाहिए जो चोर को जितने एकाग्रता चाहिए वो उसकी बात नहीं कर रहा है वो तो चोरी करने के लिए वो तो अलग बात है कि हमें जो चित्त एकाग्रता चाहिए इसको पाने के लिए आपको रजस और तमस को परीक्षय करना पड़ेगा और रजस तमस को परीक्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा तदनुकूल आहार विहार उपचार आदि करना पड़ेगा रजस तमस बढ़े ना और रजस तमस हमारे ऊपर हावी ना हो इस प्रकार के आहार विहार और उसके साथ में रहन सहन उपचार सब करना पड़ेगा तो ऐसा आहारो करें जिससे तमस और रजस ना बढ़े तभी जाके होगा क्यों उनके परीक्षा के बिना आपको ये होने वाला नहीं चित्ते एकाग्रता उसके लिए सत्व वृद्धि उद्भवापेक्षम ये कैसे बनता है जितने एकाग्रता ऐसे वैसे नहीं बनेगा एक दिन जाकर के आपने शीर्षासन कर दिया आसन कर दिया वो हो दिया वो ऐसा नहीं होगा पूरा आचरण दीर्घ काल तक करना पड़ेगा इसलिए बोलते हैं सत्व वृद्धि सत्व वृत्ति जो है ना सत्ववृत्ति उसकी वृद्धि जब होगी उद्भव जब होगा तब एकाग्रता आएगी और वह एकाग्रता हमारे आध्यात्मिक जीवन में कार्य करता है दूसरी एकाग्रता कार्य नहीं करती एकाग्रता तो सभी में होता है लेकिन ऐसे एकाग्रता चाहिए सत्व वृद्धि के द्वारा एकाग्रता ये तो एक कारण बताए सच उद्भवहा ये जो सत्व वृत्ति का उद्भव कैसे होगा कदाचित कभी कभी जो है ना प्राग प्रवणादि देशे प्रदोषादि काले प्राच्यादि दिशि च उत्पद्य कभी कभी यह जो सत्व की वृत्ति जो है ना अब वो प्राग प्रवण आदि देश होने पर देश अच्छा है मतलब जैसा आपने कहा वो पूर्व दिशा के ओर निम्न देश है सुंदर स्थान है तो वहां यह चित्त एकाग्रता उत्पन्न होगी क्योंकि वृत्ति वहां बढ़ती है अब देखो इसका प्रयोजन बता रहे हैं क्या ऐसे स्थान का क्यों हम चयन करते हैं जहां बैठने से मन शांत होता है सत्ववृत्ति उद्भव हो जाती है बहुत अच्छा लगता है अब देखो एक फूल को देकर के आपको मन में जो वृत्ति होती है वो वृत्ति है वो देकर कह रहे कितना सुंदर फूल है तो कोई तामसिक राजसिक भी होगा तो ऐसा होता है छोटे बच्चे को कोई भी छोटे बच्चे को देकर आप जब देखते हैं तो एक वृत्ति होती है अरे क्या प्यारा बच्चा है ऐसा केवल मनुष्य का नहीं दूसरे जानवरों का भी बच्चे को देखो जो बचरा जन्म लेता है वो कितना प्यारा रहता है छूने का मन करता तो ऐसा जो है वो जो भाव आ रहे हैं ना मन में वो सत्यवृत्ति के द्वारा था। कोई क्रूर व्यक्ति के सामने भी बच्चा आ जाए ना वो शांत हो जाता ऐसा होता है क्यों उस समय जो है ना उसकी सत्यवृत्ति आ जाती है इसीलिए कहते हैं कदाचित ऐसा होता है हम नियम नहीं बनाना चाहते यहां अभी वही करेंगे कदाचित अनुकूल है आपके लिए तो प्राग प्रवणादि देश जिस स्थान में ऐसा सामने की ओर झुका हुआ है क्योंकि वहां सूर्य प्रकाश बढ़िया से आएगा प्राण की गति रहेगी और जो पूर्व दिशा से जो हवा चलेगी वो हवा भी लगेगी ऐसा बहुत सारे कारण हैं वास्तु की दृष्टि से पूर्व दिशा में निम्न देश को सेलेक्ट करते हैं इसका कारण ये है बहुत सारे कारण ऐसा तो निम्न देश है और प्रदोषादिकाल जैसा अभी प्रदोष है प्रदोष आज से शुरू हो रहे आ, तो क्योंकि अब चतुर्दशी का लोप है तो प्रदोष हो रहे तो प्रदोषादि जो कार्य है अकाल है तो प्रदोषादि काल में एकादशी के दिन में पूर्णिमा के दिन में इनमें सब में भी सत्व गुण की वृद्धि हो सकती है संभावना ज्यादा है ऐसा कैसा पता चला बहुत साल जो है सालों साल हजारों साल ऋषि मुनियों ने एक एक दिन की परीक्षा की क्योंकि वो ध्यान करते थे सत्व वृद्धि के लिए वो प्रयत्न करते थे तो उन्होंने देखा कि इन इन दिनों में ये अच्छा हो रहा है अब चंद्रमा जब इस तरह है तो अच्छा हो रहा है इन तिथियों में ये ठीक है और बाकी तिथि में थोड़ा गड़बड़ है तो ये सारे उन्होंने परीक्षण निरीक्षण करके हमारे ऊपर करुणा करके अब यहां भाषिकार स्वयं करुणा शब्द का कर प्रयोग करेंगे कि श्रुति इतना करुणामयी है तो आपके ऊपर करुणा करके सुकृत आचार्य आतृष्ट ऐसा आचार्य आपका एक दोस्त बनकर के ये समझा रहे ये ऐसा ऐसा देखो इतना करो आपको इसको पता लगाने में बहुत साल लगेगा अब तब तक आप जिंदा भी नहीं रहेंगे इसलिए जो ऋषि मुनियों ने कहकर रखा है कि ऐसे स्थान में आपको अनुकूल होगा ऐसे तिथि में अनुकूल होगा ऐसे समय में अनुकूल होगा ये उन्होंने परीक्षा करके आपको बता रखा है, आपको कहा उसका अनुसरण करते जाना है इधर उठ पढ़ाएंगे नहीं करना है तो आपको काम हो जाए ये तो है ना सुमृत भूत आचार्य उनको बताने की क्या जरूरत थी ये इतना सारा हिसाब करके बताने का क्या वो आपको दक्षिणा तो दिया नहीं उनको लेकिन वो सुहृत भूत आपके सुग्रत है आपके हित चाहते हैं आपके अच्छाई चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा तो इसीलिए वो ऐसा देश में हो सकता है प्रदोष आदि दिन तो शास्त्र में कहा हुआ प्राची आदि दिशी अथवा प्राची आदि दिशा में प्राची दिशा में हो सकता है यानी पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में इत्यादि कदाचित लेकिन कभी कभी जो है ना देशकाल काल दिगंदरेश उत्पद्य कभी कभी जो है ऐसा देशकाल नहीं होने पर भी सत्ववृत्ति होती है कभी कभी होता है इन सामान्य को यह देश कालाधिक किया है लेकिन कभी कभी विशेष स्थान में यदि वो पूर्व दिशा के ओर निम्न झुका हुआ नहीं है तो भी उस स्थान में ऐसा हो सकता है विशेष स्थान में कई होते हैं ऐसे कई मंदिर होते हैं सभी पूर्व दिशा के और थोड़ी है अन्य अन्य मंदिर भी है इसीलिए कभी कभी देशकाल काल देशकाल देश दिगंधर अन्य समय में भी सत्वृद्धि उद्भवन आपन्न चित्र एका सत्वृत्ति के उद्भव होने पर चित्त एकाग्र प्राप्त होता हुआ कालांतरादौ उत्पन्नम अनपेक्ष तो ऐसा दिखता इसीलिए कालांतरादि में उत्पन्न को अनपेक्ष करके ही प्रदोषादि कालादि अवेक्ष मणस्य तत्र चित्र एकाग्र अभा उपासना योगाथ तो क्या करना चाहिए यदि अब यहां कहेंगे मनो अनुकूले सूत्र में कहेंगे जहां चित्त की एकाग्रता होती है सत्व वृत्ति आपके ठीक काम करते हैं उस देश को उस काल को चयन करना चाहिए अब समझ लो नियम बनाया नियम बनाया तो आपको जो जगह मिली है वो जगह जो है पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई नहीं समस्या है जो लक्षण बोला वो लक्षण के अनुकूल नहीं है अब जो है उससे आप उत्सुप्त हो जाएंगे देखो कितना उन्होंने सूक्ष्म विचार किया अच्छा अभी वो निम्न देश नहीं है पूर्व दिशा निम्न नहीं है तो भी आपको वहां चित्त एकाग्रता हो रही है आपके अंतकरण शांत है सत्वृत्ति वृद्धि हो रही है तब तो उस देश को चयन किया जा सकता है यह साधन तो वहां हो सकता है लेकिन कर्म और कर्मा की उपासना नहीं हो सकती वो तो जो कहा वही करना पड़ेगा लेकिन यह ऑप्शन है नियम नहीं है अनियम है कहना चाहते मेन क्या है कि आपको सत्व गुण अच्छा रहे मन, मन शांत रहे और सित्य एकाग्रता हो और यह जो देश काल का बोला है उसको नियम बनाने से क्या परेशानी है जहाँ चित्त एकाग्रता हो रहे वो भी विक्षिप्त होने लगेगा अरे ये देश नहीं है कहां कैसे जगह मिल गया यहाँ तो अच्छा नहीं है फिर वो नहीं है यहाँ जो है फिर पूर्व दिशा की और नहीं है फिर जो है हवा ठीक नहीं है खिड़की ठीक नहीं है फिर जो है क्या फ्लोर ठीक नहीं है बाथरूम ठीक नहीं है ये सारे छोट सुध्या करेंगे तो फिर चित्त एकाग्रता कैसी होगी इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके सूत्र बनाया बोले की जहां आपको चित्त एकाग्रता हो शांत रहे विक्षेप नहीं वहां आप रहो जहां विक्षेप होता है तो आपको एक दिन भी वहां रहने का अवकाश नहीं तुरंत छोड़ दो इसी के लिए तो हम संन्यास लिया संन्यास किसलिए लिया कि ऐसा करके कहा फंस गया अरे ये तो यहां हमारा ये हो गया वो हो, हो गया हमारा अच्छा वो पर क्या क्या हो गया हम यहीं रहना पड़ेगा ऐसा आपको कोई बाध्य नहीं है आपको रहना पड़ेगा ऐसा नहीं जब आपका चित्त शांत है स्वस्थ है तभी रखो नहीं तो उसी क्षण छोड़ो और जहां आपको अच्छा लगे वहां चलेगा ऐसा कहा साधु इसलिए वो सन्यासी बाध्य नहीं गृहस्थ बाध्य है ग्रहस्थ होगा दूसरा होगा कर्मकांड ही बाध्य है वो नहीं भाग सकता कर्मकांड में वो पति पत्नी को छोड़ करके प, प, प, प, प, प, कैसे भाग सकता है बिल्कुल नहीं जा सकता वो उसको तो बंधन है वो तो कमरा अंधेरा भी होगा तो हंस होना पड़ेगा हाँ, वो हाँ, हाँ, हो कुछ नहीं कर सकता लेकिन साधु के लिए विरक्त के लिए ऐसा नहीं जहां आपको चित्त शांत लगे वहां आप चले जाओ ऐसा कहा यत्र चित्र एकाग्रता ये मेन चीज है इसीलिए यदि समझ लो कि आपको ऐसी भूमि मिल गई ऐसा स्थान मिल गया ऐसा काल व्यवस्था ठीक है वहां चित्र एकाग्रता अभी हो रहा है तब तो अधिक उत्तम अब जो कहा गया सब कुछ ठीक है और व्यवस्था ठीक है तो ठीक है और नहीं है अन्य काल देश में आपको चित्त एकाग्रता हो रही है और कोई मैंने परेशानी नहीं है अन्य प्रकार से तो उस देशकाल को भी स्वीकार किया जा सकता है यह अनंग उपासनाओं में श्रवण मननाथी इसलिए अनियम बताया क्योंकि पिछले अधिकरण में तो नियम बताया आसीन से अब उसको कोई सोचेंगे तो उसका नियम बताया तो इसका भी नियम होगा बोलते इसका तो अनियम है वो भी कर सकता है ये भी कर सकता तो तो है इधर तो लेख्य मुख्य है लक्ष्य तो सत्वगुण की वृद्धि और चित्त एकाग्रता ये दोनों मतलब आपको ऐसा भोजन आदि मिल रहा है जो सत्व गुण की वृद्धि कर रहे हैं अनुकूल भोजन अनुकूल ये सब मिल रहा है और रहने के लिए भी स्थान तो आपके अनुकूल है मनो है तो आगे सुख आएंगे मनो तो मन के अनुकूल होना चाहिए तब जो आप सित्त एकाग्रता करते हैं मन के प्रतिकूल में कहीं नहीं कर सकता इसलिए कहा चित्त एकाग्रता अभाव ऐसे में प्रदोष आदि का हल्के चिंता करते करते चित्त एकाग्रता नहीं रहेगी तो फिर ऐसा हो जाएगा तो वासना अयोगा फिर वासना बनेगी वासना ध्यान नहीं बनेगा इसलिए शेषी अनुमानस्य विरोधात अनुमान से युक्तम इसलिए शेषी जो है ना शेषी मतलब जो मुख्य कार्य है उसी के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा शेषी ये सब अंग है देश काल स्थान अवस्था ये जो है ये सब चित्त एकाग्रता को बनाने के लिए हमने चयनित किया था अब वहां नहीं बन रहा है तो फिर क्या करेंगे छोड़ना पड़ेगा कोई भी स्थान है उसको छोड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं क्योंकि आपको चाहिए चित्त काग्रह ध्यान करना है वो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे जहां हो रहा है वहां जाओ इसलिए शेष विरोध का आप कभी भी स्वीकार ना करो उसको छोड़ करके जहां चित्तगाग्रह हो वहां जाकर के आप बैठो तब जाके होगा इसलिए ये देश काल निमित्त का कोई यहां कोई अपेक्षा नहीं कर्मकांड में नियम है यहां नियम नहीं अनुकूल है तो ठीक है इसी को सूत्र में कहते हैं यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात सीधा सीधा सूत्र बनाया यत्र एकाग्रता जहां बैठने पर या जिस काल में बैठने पर आपके मन एकाग्र हो रहा है मन के अनुकूल हो रहा है तत्र अविशेषा तत्र उसी स्थान पे आप बैठ जाए सामान्य रूप से वही आपके स्थान अनुकूल है वही ठीक है आपके आपका वही बैठ जाए हो जाए तो नियम नहीं दिग्देश कालेश संशय दिग्देश कालों में संशय है पहले का देकर के यहां उसके लेकर के संशय है किम अस्थि कश्चित नियमों नास्ती वाइम क्या कोई नियम है कि नहीं है यह दिग्देश काल को लेकर के नियम है कि नहीं है प्राएण वैदिकेशु आरंभेशु दिगादि नियम दर्शन प्रायण मैंने सामान्य रूप से वैदिक कार्यों में आरंभ कार्य उनमें दिगादि नियम देखा गया इसीलिए यह समझना है कि ये जो आदि आप करते हैं संध्यावंदन आदि का तो नियम पालन करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि संध्यावंदन का कोई दिशा में कहीं बैठ करके नहीं होता है संध्यावंदन तो वैदिक कर्म है वैदिक हिसाब से आप आचरण कर रहे हैं कर्म के अंतर्गत है ये अनंगोपासना नहीं है वो अनंगोपासना भी नहीं है और श्रवण मनोनिध्यासन भी नहीं है ये तो एक श्रवण उपासना और श्रवण मनोनिध्यासन इसमें ये है बाकी संध्या वंदन आदि जो भी नियम करते हैं नित्य नियम में जो भी करते हैं वो सब पूर्व दिशा के लिए जो कहा वो पूर्व दिशा में करना उत्तर दिशा के लिए जो कहा उत्तर दिशा में करना प्रदक्षि करके कहा प्रदक्षिणा करके करना वो ऐसा जैसा कहा वैसा करना उसको नियम बताया है वहां पूर्व दिशा में ही करना ऐसा बताया यहां कोई नियम नहीं बताया और तत्वसी वाक्य में कहा बैठ के सुनना चाहिए कहीं नियम नहीं बताया इसलिए नियम है नहीं कहते सुनते हुए फिर लोग सोचेंगे ना अभी तो हम लोग को तो संध्या आदि करते हैं। तो दिशा देख लेकर नहीं तो दिशा पक्का करके ही करना समसे भी दिशा का संशय भी नहीं रहना चाहिए ऐसा बोलते संशय रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा आ, तो वो फिर प्राचित करना पड़ता है गलत दिशा में संध्या कर दिया तो फिर दूसरे दिन उसका प्राचित करना पड़ता इसलिए उनमें तो सब नियम है इनमें नियम नहीं है तो सदिहा नियम अति ही जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि उनमें भी कोई नियम ऐसा हो कोई नियम है करके यदि बुद्धि हो जाए तो तम प्रत्याय उनके प्रति यह उत्तर दिया जाता दिग्देश कालेश अर्थलक्षण एवं नियम भाषिकार में अर्थलक्षण का कि यह दिग्देश काल में अर्थलक्षण नियम है अर्थलक्षण माने जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है उसी हिसाब से करना प्रयोजन क्या है चित्त काग्रता चित्त एकाग्रता जहां सिद्ध हो जाती है वही आपके लिए दिग्देश काल हो जाएगा यह अर्थ के प्रयोजन की दृष्टि से है अर्थात ये दिशि देशे काले व मनस सौकरेण एकाग्रता भवति, जिस दिशा में हो जिस देश में हो जिस काल में हो जिस स्थान में हो जिस आश्रम में हो जहां भी आपको मनस सौकरेण एकाग्रता भवती सौकर्य से एकाग्रता होती मतलब सुकर हो जाता है सरल एकाग्रता हो जाती है शांत हो जाता है मन तो वही कहीं कहीं होता है ना ऐसा जाके बैठते हैं तो तुरंत आपको बहुत अच्छा लगता है वो जाके बैठते ही मन शांत हो जाता है तो ऐसा लगता है तो ऐसे स्थान को चुनना चाहिए ऐसे जान अच्छा होता क्योंकि अनुकूल है वो तो ऐसे में तत्र उपासिता वहीं बैठ करके उपासना करनी चाहिए तो प्राची आदि दिक पूर्वाहन प्राचीन प्रवणादिव विशेष श्रवणा कहते हैं कि ये जो कर्मकांड में प्राची दिक के बारे में सुना जैसा एक मंत्र आता है प्राचीन प्रवणे वैश्व देवे नजेद आदि मंत्र आता है तो ऐसा प्राची दिक के विषय में अथवा पूर्वाहन में यानी दिन के पूर्व अर्ध में ही यह कार्य करना चाहिए ऐसा कहा जैसा पूर्व संध्या उत्तर संध्या मध्यान्ह संध्या होता है तो वो पूर्व काल में करना चाहिए तो प्राजी काल में करने के लिए प्राजी करना चाहिए प्रतीजी काल में करने के लिए बोला प्रतीजी काल में करना चाहिए विशेष अत्र बना कोई विशेष नहीं किया एकाग्रता इष्टाया सर्वत्र विशेषा कहते हैं एकाग्रता जो हमारा इष्ट है ना वो जहां भी हो जाए वहां वो देश काल को स्वीकार किया जाना चाहिए अब कहते हैं पूर्ववादि कहते नहीं नहीं हमने तो विशेष भी सुना है विशेषम भी कैचिदा मनंति कोई शाखा में विशेष भी सुनाया है जैसे श्वेदाश्वेद उपनिषद में अथर्वेद के इसमें उपनिषद में यजुर्वेद के यजुर्वेद के समे शुचौ सर्करा वहुका विवर्जि शब्दालाश्रयादिभ मनोनकूले नदु दु पीडने गुहा निवादाश्रयणे प्रयोजये हाँ ये पूरा कुड़िया का लक्षण बताया आपके कुड़िया कैसी होनी चाहिए ऐसा बताया क्या है समय शुच ये एक समतल में होना चाहिए चढ़ाई बढ़ाई नहीं होनी चाहिए समतल में होना चाहिए जो सब देश में और शुच शुद्ध होना चाहिए मतलब खीचड़ा आदि नहीं होना चाहिए अन्य मालिन्या वहां नहीं होना चाहिए जैसा कचरा डालता हो उसी के आसपास में नहीं होना चाहिए शुद्ध शुद्ध होना चाहिए और शर्करा वहनी बालुका विवर्जित ये जो सरकरा होते छोटे छोटे कंगण पत्थर जिसको सरकरा कहते हैं। ये एक तो सरकरा हमारा चीनी को भी कहते हैं। वो चीनी क्या है वो छोटे छोटे कंगन जैसा दिखता है ना इसलिए उसको सरकरा नहीं कहा सरकरा कहा क्योंकि संस्कृत में चीनी है ही नहीं गुड़ है चीनी नहीं है चीनी तो बाद में लाया है वो चीनी के लिए कोई संस्कृत शब्द नहीं है जो चीनी सफेद चीनी यूज करते हैं ना उसके लिए संस्कृत शब्द नहीं है फिर वो क्या किया कि जो पत्थर के लिए प्रयोग करते हैं उसी शब्द को यहां भी प्रयोग करते हैं। पत्थर के लिए वो कंगड़ बोलते हैं कंगड़ के लिए सरकरा बोलते हैं तो वो सरकरा ये भी है ऐसा करके सरकरा बोलते तो वो सरकरा नहीं यहां तो, वाले शरकरा। तो शरकरा वहनी। कंगन वाले शर्करा तो शर्करा वग्नी कंगण आदि नहीं होना चाहिए और आग भी पास में आग नहीं होनी चाहिए आग से दूर होना चाहिए क्योंकि आग में आग के पास बनेगी शरीर गर्म होगा फिर जलने की संभावना है इसलिए आजूबाजू में आग आज भी नहीं होना चाहिए और बालू का बालू का भी नहीं होना चाहिए बालू का मानी ये रेत जो बारीक रेत है वो फिसलने का प्रॉब्लम होता है वहां आज बाजू में करके फिसल गया कुछ हो जाए फिर क्या है वो पानी भी वो नहीं रुकता है उसमें तो बालू भी नहीं होना चाहिए बाहर जाके आएंगे तो पैर में सब बालू लगेगा ऐसा होता है ना जहाँ ज्यादा होता है तो रेत लगेगा रेत वाले भी जगह नहीं होनी चाहिए इत्यादि विवर्जित इत्यादि रहित स्थान होना चाहिए आज बाद में और शब्द जला आश्रय आदि भी और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए शब्द शब्द मालिन्य नहीं होना चाहिए जैसा एयर पोल्यूशन होता है आजकल साउंड पोल्यूशन भी होता है शब्द कैसे पोल्यूशन आपका दिमाग को खराब करता रहता है तो शब्द बहुत आवाज जहाज सुनाई पड़े ऐसा नहीं क्योंकि आप ध्यान में बैठा तब तक यही बजा दिया पर हो गया ध्यान बिगड़ गया और डिस्टर्ब हो जाता है ऐसा है अभी हमारे यहां तो ऐसा ही है ये पूरा अनुकूल नहीं है ध्यान के लिए तो शब्द और जल जल भी एकदम पास में नहीं होना चाहिए थोड़ा दूर में होना चाहिए दूर में जो होना चाहिए उसमें बोलता है धनुष परमाणु पर्यंत हां इसी के समान में एक योगशास्त्र में भी है स्वराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निर्भद्रवे धनु प्रमाण पर्यतम शिलाग्नि जलवर्जित एकांे मठिका मध्य स्थादव्यम भठ ऐसा कहा ये लक्षण बताया कैसे कुड़िया होनी चाहिए ये सब देखो कितना इन्होंने सब रिसर्च करके बताया आपके लिए सब बताया अब कुड़िया बनाते समय ये स्थान चुनना चाहिए तो सुराज्य पहले तो उस राज्य में रहना चाहिए उस देश में रहना चाहिए जहां राजा बहुत अच्छा हो धार्मिक राजा हो आपकी भावना को समझता हो आपको तंग नहीं करता हो पुलिस वालों को भेज तंग करता हो ऐसा ना हो फिर चोरी ना हो फिर चोरी हो जाएगा कितना चिंता जैसा हमारे यहाँ चोरी हो गया था कितना सब चिंता हो गई तो चिंता हो जाता है फिर मन डिस्टर्ब हो जाता है तो राजा ठीक होने से पुलिस वाले ठीक काम करेंगे तो चोर डर जाएगा तो चोरी नहीं होगी तो सुरराज्य तो अभी हमारे लिए तो अभी समय स्वराज्य है ठीक है राजा हमारा ठीक है तो स्वराज्य फिर धार्मिक देश धर्म देश होना चाहिए कहीं जाके आप भिक्षा मांगे तो भिक्षा देना चाहिए अब वो आपको कोई भोजन भी नहीं देता तंग भी करता तो वैसे होगा तो धार्मिक लोग जहां रहता हो भिक्षा देता हो प्रसन्न होकर के भिक्षा अन्न दूध दही आदि देता हो ऐसा देश होना चाहिए है ना स्वराज्य धार्मिक सुभिक्षे भिक्षा खूब मिलनी चाहिए जैसा जैसा आप सोचे वैसा भिक्षा मिलनी चाहिए वही आश्रम बनाना पड़ेगा वही ब्रह्मचारी उनको रखना पड़ेगा अब जहां भिक्षा भी नहीं मिलता है फिर आपको पैसा भी आप ढूंढना पड़ेगा लोगों को पूछना भी पड़ेगा फिर रोज उसकी चिंता करेंगे कि आप स्वाध्याय करेंगे तो इसलिए भिक्षा खूब मिलनी चाहिए वो तो उसके हिसाब से उत्तरकाशी में ठीक है यहां बहुत सारा भंडारा आता है तो हम भंडारा खा खा करके थक जाते तो भिक्षा की कमी नहीं है यहां तो सुभिक्षे निरुपद्रवे कोई उपद्रव्य भी करता है आपको कोई तंग नहीं करता है या भी ऐसा कोई तंग नहीं करता निरुपद्रवे तो स्वराज्य धार्मिक देश सुभिक्षे निरुभद्रवे फिर जो धनु प्रमाण पर्यतम जलाग्नि शिलाग्नि जलावर्जित एक धनु प्रमाण एक मात्रा होती है मैंने लगभग आप समझ लीजिए पांच मीटर छह मीटर तक जो भी स्थान है वो तो थोड़ा दूर में एक धनुष के लंबाई बताया देखिए धनुष के लंबाई का एक जो धनुष जिसको बनाते हैं उसका जो दोनों हाथ की लंबाई के हिसाब से धनुष होता है तो उसका एक प्रमाण मान लेते हैं तो एक हाथ जैसा बोलते हैं इस प्रकार का प्रमाण एक धनु प्रमाण माना उसी के इतने दूरी में शिला अग्नि शिला अग्नि जल वर्जित ऐसे स्थान होना चाहिए जैसा यहाँ गए रहे हैं ना तो ऐसे स्थान होना चाहिए और ये कुछ जल एकदम पास में रहेंगे तो फिर पानी बढ़ेगा तो वो भी खतरा होता है और बहुत ठंडा आ जाएगा और जल के संबंध में कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होता है इसलिए एकदम निकट जल नहीं होना चाहिए एकांत मठिका एकांत हो एकांत मठ हो ऐसे मठ में मठिका मतलब छोटे छोटी कुड़िया को बोलते हैं मठिका बहुत बड़ा मठ होता है वो तो बहुत बड़ा आश्रम होता है छोटे तो ऐसी कुड़िया में वहां बैठ करके एकांत रूप में वही ध्यान करना चाहिए ऐसा कहा यहां भी वही कह रहे मनोनुकूल है विशेषण लगा श्रुदी स्वयं लगा रही कि मन के अनुकूल होना चाहिए मनो अनुकूलें न दु चक्षुपीड़ने अच्छा और एक कहा एक चक्षुपीड़न नहीं होना चाहिए चक्षुपीड़न कौन है बोलते हैं चक्षु को पीड़ा करता यह चक्षु को पीड़ा करने वाले छोटे छोटे प्राणी कीड़े होते हैं जो मक्खियां आती है छोटी छोटी मक्खियां और उसमें भी मच्छर तो वहां मच्छर नहीं होना चाहिए जो तो मच्छर रहेंगे तो फिर कैसे ध्यान करेंगे आप मच्छर काटते हैं मच्छर मारते रहेंगे कि ध्यान करेंगे ऐसा नहीं होगा इसीलिए स्थान में मनोनुकूल भी होना चाहिए और मच्छर भी नहीं होना चाहिए मच्छर मक्खियां भी नहीं होना चाहिए उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी वो मच्छर म... अंदर ना आ जाए इसी प्रकार गुहा निवाद आश्रय ऐसा एक गुहा हो इस प्रकार जहां वातावरण अच्छा हो मतलब अच्छी हवा मिले का ऐसा गुहा निवाद आश्रय प्रयोजित ऐसे स्थान में रह करके आपको ये उपासना ध्यान आदि करनी चाहिए ये कहा बोलते हैं ये तो स्थान के बारे में कहा आप बोलते हैं स्थान के बारे में नहीं कहा ये तो स्थान ही तो बताया बोलते हैं दे सत्यम आपने जो बोला ठीक है ऐसा कहा तो है इतने जातीय को नियम उच्च देव इस प्रकार के नियम तो है किंतु यहां देखो ये क्या कहना चाह रहे एक मनो अनुकूल ये लगा दिया ये सारा लक्षण के साथ में मन का अनुकूल भी होना चाहिए खाली लक्षण हो गया तो नहीं चलेगा मन का अनुकूल हो तो वहां करेंगे इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि मनोअनुकूल जो स्थान हो वहां कुछ लक्षण कम भी हो तब भी आप उधर रह सकते ये मन अनुकूलता मुख्या है जो ध्यान करने के लिए मन रिलैक्स होना पड़ेगा अब थोड़ा बहुत बाकी लक्षण ना लगे तो भी चलेगा इसलिए कहा सती तु सदगदेशु विशेषेशु अनियमित ये सब होने पर भी इस विशेष में कोई नियम नहीं बताना चाहता समझ लो आपको ये सारे लक्षण से युक्त स्थान मिल गया तो आपकी बहुत भलाई है बहुत अच्छी बात है तो आपका भाग्य है ये सारे अनुकूल मिल गया यदि ऐसा ना भी मिला मनोअनुकूल मिल गया तो फिर वहां बैठ जाना चाहते वहां से हमारा काम तो उसी से भी हो जाता है सारा लक्षण तो नहीं मिलता बहुत है बहुत कठिन है किंतु मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो इसीलिए विशेषेश अनियम है इन विशेषो में नियम नहीं है इसका मतलब ये हम मानना नहीं चाहते ऐसे नहीं हम तो मान रहे हैं लेकिन ये नियम मत मानिए नियम मानने पर क्या है वो लोग परेशान हो जाएंगे जगह ढूंढते ढूंढते फिर मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में नहीं होता है तो अनियम है ये कहना चाहते इसीलिए सुहृत भूतव आचार्य आचस्ते यहां जो है ना आचार्य सुहृत बनकर के कि आप प्राचीन प्रवण आदि नियम को लेकर के करें या मनोअनुकूलता को लेकर के करें तो कहा मनोअनुकूलता अनुकूलता यहां मुख्य है उसको लेकर के आप जगह का निश्चय करें यह बाकी जितना जितना सौकर्य हो सके उतना अच्छा है उतना नहीं है इसी बात नहीं ये सब ध्यान की दृष्टि से है बाकी जो कर रहे हैं वो उसका अलग है ध्यान की दृष्टि से यह सब होना चाहिए क्यों मनोनुकूल है एसा श्रुधिर ये एकाग्रता तथा इतव दर्शे ये कहना चाहते हैं सूत्रकार ये जो श्रुदी में मनोनुकूल कहा ना इस श्रुदी के आधार पर सूत्र बनाया तो ये ये जो विशेषण लगाया उसका ये अर्थ होता है जहाँ एकाग्रता हो हो जाएगी वहीं आपको रहना चाहिए और उसी स्थान में आपका ध्यान ठीक चलेगा तो ये एकाग्रता के लिए कोई स्थान का अन्य कोई नियम हम नहीं चाहते हैं अनंग उपासनाओं में जो ब्रह्म संबंधी उपासनाएं जो कर्मांग नहीं है उन उपासनाओं में और श्रवण मननादि दिव्यासनादि में इस प्रकार से कर सकते हैं ये कहा कि सप्तम एकाग्रता अधिकरणम इस प्रकार सातवा एकाग्रता अधिकरण यहां समाप्त होता है अब जो है परसों गुरुपूर्णिमा है व्यास पूर्णिमा सभी श्रोताओं को व्यास पूर्णिमा के शुभाशिष शुभकामनाएं तो व्यास भगवान के निमित्त से हम सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं और हमारी परंपरा में चारुर्मास्य व्रत जो विशेष करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए अनिवार्य माना जाता है चादुर्मा से व्रत वो आरंभ होता है वो दो महीने तक दिन रात को लेकर के दो महीने तक चादुर्मासी माना जाता है और दो महीने तक वो चलेगा और यहां परसों प्रातःकाल जो साढ़े पांच बजे से हम पादुका पूजन और भाष्यगार के अभिषेक इत्यादि जो भी पूजन आदि है वो आरंभ करेंगे क्योंकि इसलिए पहले करना पड़ता है बाद में संत लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनको प्रसाद वितरण होता है इत्यादि दिन भर चलता है तो बहुत सारे संत आएंगे अन्य लोग आएंगे तो इसलिए प्रातःकाल ही अभिषेक पूजन आदि समाप्त करते हैं सात साढ़े बजे तक वो करने के बाद में सब हो जाएगा और जो भी है सभी लोग उसमें भाग लेंगे और जो यहाँ उपस्थित नहीं है जो श्रोता है वो अपने अपने स्थान में अपने ही घर में वो पूजन आदि करें और भगवान को स्मरण करें गुरु परंपरा को स्मरण करें और ये विद्या जो भी हम श्रवण कर रहे हैं वो तो सब हमें प्राप्त हो इसी प्रकार की भावना से सभी गुरुओं को नमस्कार करते तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन में सभी गुरुओं को समान रूप से मान करके नमस्कार करते हैं सभी को व्यास भगवान के अवतार मान करके गुरुओं को प्रणाम करने की प्रथा है तो ये विशेष दिन के विषय में सभी की शुभकामनाएं और इसी के लिए कुछ तैयारियां आदि करनी है यहाँ पूजा के संबंध में या सफाई आदि अन्य कार्य भी करना है तो इसलिए कल हम पाठ को अवकाश रखेंगे जो तो चतुर्दशी भी है और उसके बाद पाठ होगा और कल भी अवकाश रहेगा और परसों तो गुरु पूर्णिमा है तेरह तारीख अवकाश रहेगा और चौदह तारीख भी अवकाश रहेगा तो प्रतिबदा है तो तीन दिन अवकाश है अभी पंद्रह तारीख से आगे स्वाध्याय होगा ओम पूर्ण मितम पूर्ण पूर्णमुदस्त्य पूर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति शुक्रवरा चि